ओम ज्ञान निरंधस ज्ञानंजन शबाकाय चक्षुर्म ये नये श्री गुर हरे कृष्ण कुछ दिनों में हम भक्ति और सिंधु के बारे में कुछ बात करेंगे भक्ति और सिंधु एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है रूप गोस्वामी के, के द्वारा विरोचित है रूप गोस्वामी चेतन्य महाप्रभु का प्रधान शिष्य थे प्रधान अनुगामी पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु है? बहुत लोग बहुत भारतीय लोग सोचते हैं कि चेतन्य महाप्रभु एक महान संत थे या महान भक्त थे लेकिन गौर वैष्णव में गौर वैष्णव संप्रदाय में सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण चैचन्या महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है तो इसके बारे में कुछ शंका हो सकते हैं। सब ऐसा विश्वास नहीं करते है तो चैचन्या महाप्रभु कई सही भगवान है आज का देखते हैं इस काली में कालीयुग का प्रभाव से बहुत तथा कथित भगवान है हजार हजार कृत्रिम भगवान है ढोंगी भगवान है लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस प्र नहीं है तो कैसे भगवान का अवथ समझना है शास्त्र से ही समझना चाहिए जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लान भवथि भारत अभ्युत्थान अधर्म से थान हम श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होते मतलब दामी में ह्रास होते, नुकसान होते तब तब मैं स्वयं आते हूं यदा यदा ही धर्म से ग्लान और जब जब अधर्म होते अधर्म का प्रभाव ज्यादा होते तब तब भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं, और क्या कहते हैं फृदाणा साधुनम विनाशाया चुष्कृतम धर्म संस्थापनाथाया संभवामी युगे युगे हर युग में भगवान आते है किसलिए साधु लोगों का बचाना के लिए और दुष्कृति बदमाश नास्तिक भगवान को जो द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को इनाश करने के लिए और धर्म पुनः स्थापन करने के लिए भगवान हर युग में आते हर युग का क्या मतलब है सत्य युग है चेत द्वार और काली अभी कलयोग चलते कल युग का मतलब जिसमें कलाहा बहुत ज्यादा होते कलहा का युग और जिसमें अधम माया उसका प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा होते है तो शास्त्र में वो सभी योग का वर्णन है विशेषकर श्रीमद् भागवत में सब योग का वर्णन है जैसे कि सत्य युग में सत्य युग में सब सब लोग सत्य संत थे और तृतीय युग में धर्म की थोड़ी ग्लानी हुई और जल्द युग में और धर्म ग्लानी हुई और कल में धर्म जो सच धर्म है वो लगभग आचादित होते हैं और अप उपधर्म जो धर्म नहीं है जो धर्म का नाम नहीं चाहते है लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है उस वो आयस धर्म का भाव बहुत बहुत ज्यादा होता है तो हर हाँ युग भगवान आते हैं, वो युग धर्म सब लोगों को सिखाना के लिए जैसे कि सत्य युग में उस सत्य युग में वो युग धर्म क्या है ध्यान ध्यान अबस्थित थक के नमानसा फसं थी हम सत्युग में ध्यान और योग से भगवत प्राप्ति होती थी लेकिन आज थल में सब खल का एक विशेष लक्षण है कि सब लोग का मन बहुत विचलित रहता है इसलिए अचित्र से ध्यान करना लगभग असंभव है इसलिए इस खल इस युग में ध्यान से भगवत प्राप्ति वो भी लगभग असंभव है पृथ्व या अध्याय तो विष्णु श्रीमद भागवत में यही उगति है कि सात योग में ध्यान के द्वारा भागवत प्राप्ति होती है किस प्रकार ध्यान विष्णु ध्यान विष्णु के चरण विष्णु का रूप मन में ध्यान करने से भागवत प्राप्ति होती थी पृथ्वी अध्याय थो विष्णु चैताय यज्ञ मकाय और चैतीय योग में यज्ञ के द्वारा द्वारप रे परिचार्यंग द्वार में भगवान की परिचार्य सेवा अर्चना से मूर्ति पूजा से सब संत लोग भगवत प्राप्ति या जीवन की सिद्धि मिल गए हैं लेकिन खल युग में यही सब करना लगभग अस... करना है असंभव नहीं है लेकिन वो सभी पद्धति से सिद्धि प्राप्त करना वो बहुत कठिन है इसलिए कलोधद हरि कीर्तनात कल योग में खाली यही उपाय है हरी नाम हरि कीर्तन के द्वारा धर्म की सिद्धि में सकते जैसे बृहनारदीय पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्ट एव नास्ट एव नष्ट गतिरण्य हरेर नाम हरे नाम हरेर नाम एवं तीन बार उगती है उसका मतलब क्या है योग के द्वारा काम के द्वारा नहीं है ज्ञान के द्वारा नहीं है योग के द्वारा नहीं है केवल भक्ति के, के द्वारा और भगवान का नाम नाना के द्वारा गति में उन् है खलो नास्ट खलो ना आस्ती एवं बार उगती है वापस तीन बार उगती है कि कोई दूसरा उपाय से नहीं केवल हरि नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तो इसलिए कल युग में युग अवतार जो है भगवान का अवतार जो युग धाम से कहते है तो क्या हैं है हरी नाम हरि कीर्तन हरि संकीर्तन और इसके बारे में शास्त्रों में श्रीमद भागवत में इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि कृष्ण बानंगषा कृष्णंग संग पंगाश पार्षदम या ज्ञाई संकीर्त न प्रयर या जंती ही सुमेध सह इस थल में योग आब था कृष्ण बाननम है उसका क्या मतलब वो मतलब वे कृष्ण है और सदैव कृष्णा वर्ण शब्द वो कृष्णा नाम सदैव उच्चारण करते है सदैव जाते है कीर्तन करते है हमेशा हरि कीर्तन करते है कृष्ण बान तुषा कृष्णम परंतु उनकी अंग खन जैसे कृष्णा की नहीं है कृष्णा श्याम सुंदर है लेकिन इस अवतार में उनका उनकी अंगकंठी वर्ण अकृष्ण मतलब गौड़ जो श्याम थे इस खल युग में गोड़ सुंदर है गौड़ सुंदर चैतन्य महाप्रभु संगो फंगाष्ट्र फर्षदम और सभी फर्षद भक्तों के द्वारा आते हैं जैसे कि श्री कृष्ण जब आए मथुरा में वृंदावन में द्वारका में तो सभी फर्षद नित्य सिद्ध भक्तों के साथ आए थे मई नंद महाराज राधारानी सुदाम श्री राम अर्जुन पंचफंडव वसुदेव देवकी बलराम सब श्री कृष्ण के फर्षद है तो इस कल में भी श्री कृष्ण आया है गौ रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सभी भक्तों के साथ भी आए थे यज्ञाई संकीर्तन प्रय य जंती ही सुमेद सह जो सुमेध है मतलब बुद्धिमान है तो इस गौ रूप में कृष्ण अवतार सदैव उपासना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा तो ये श्लोक है कि खड़य का अवतार कृष्ण नाम कीर्तन सबको सिखाते है तो कौन ऐसे किया चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन ऐसा किया जरूर है कि चैतन्य महाप्रभु वो कलयुग पावन अवथार है जो श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है लेकिन एक प्रश्न हो सकता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है तो इतना स्पष्ट नहीं है क्यों शास्त्र में इतना स्पष्ट नहीं है वास्तव में स्पष्ट है लेकिन भागवत में भी सप्तम स्कंद में फहलाद महाराज की युक्ति में एक श्लोक है एक उक्ति है छन्न यदा भवत कि भगवान का आवथा खलयुग में छन्न मतलब आच्छादित रखते हैं उस सब आवथा जो आय थे कृष्ण राम नृसिंह बामन गुराहा इत्यादि वो सब आवथा जो थे तो सब समझने थे स्पष्ट कि वे भगवान हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको समझना इतना आसान नहीं इतना सहज नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है लेकिन उनकी दूसरी भावना है क्योंकि इस आवथा में एक बहुत ही रहस्यमायथा है क्योंकि इस अवस्था में उनकी मनस भावना वैसे नहीं है कि मैं भगवान हूं लेकिन जैसे भक्त आए थे एक्चुअली चैतन्य महाप्रु कौन है राधा और कृष्ण सम्मिलित रूप श्री कृष्ण चाहते हैं राधा रानी की भावना अनुभूति करना इसलिए इस गौ रूप में आये थे राधा भाव द्यूती सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये कृष्ण है लेकिन राधा भाव और द्युति मतलब अंग खन अंगीकार करके श्री कृष्ण आय है लेकिन उनकी भावना दूसरी है भक्ति भावना तो आपन भक्ति करते हैं श्री चंद्य कौन है कृष्ण है लेकिन उनकी भावना जैसे राधा जी की और सबको भक्ति से कहते हैं और स्वयं भक्ति भक्तिवास भक्ति रसामृत सिंधु अनुभूति करते हैं और भोग करते हैं तो यही रहस्य है शास्त्र में यथेष्ट प्रमाण है कि श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है लेकिन क्योंकि वो बहुत ही रहस्यमय है इसलिए सब ऐसा स्पष्ट समझ समझ नहीं सकते दूसरी बात है कि वो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव से हम समझ सकते है कि वे भगवान है चैतन्य महाप्रभु बोले प्रति बीते आचे जोत नागराधिक्राम सब अत्र प्रचा हुई मोड़ नाम की भविष्य में मेरा नाम पूरा पृथ्वी फोट सभी गाँव नहीं सभी टाउन नहीं सभी जागह में प्रसारित हो जाएगा और अभी देखते हैं कि सभी जागह में पूरे दुनिया में राशिया में फ्रांस में इंग्लैंड में अमेरिका चीन सभी देश में इस हरी कृष्णा आंदोलन प्रसारित हो गया है और चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रसिद्ध हो गया है और खाली चैतन्य महाप्रभु का नाम उसका प्रचार नहीं हुआ लेकिन उसके साथ लोगों को चरित्र शिव लोगों के चरित्र बना दिया है जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और हरिकृष्ण महामंत्र जब करते तो खाली जब करते नहीं ला हम जो नई और सब पश्चात्य देशों के लोग जो जन्म से सभी प्रकार व्यसन और मंसाहार और सभी प्रकार पाप जो किए थे खाली चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और हरि कृष्ण नाम लेने से अभी वो सब छोड़ दिया है और हम प्रचार करते हैं आपने देशों के लोगों का प्रचार करते हैं कि वैसे पाप आचरण कर अच्छा नहीं है आप हरे कृष्ण मंत्र कहो तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है कि पाश्चात्य देशों में भी जिसमें वो संस्कृति बिल्कुल विपरीत है अभी हजार हजार लाख लाख लाखों चैतन्य महाप्रभु की प्रचार और ये वैदिक संस्कृति आपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो यही प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और आप अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके धारा में भक्ति करेंगे तो आप भी अपना स्वयं का हृदय में अनुभव कर सकेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है और चैतन्य महाप्रभु भक्ति से कहते किस्प का भक्ति भगवान की भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति तो सब अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय वैसी भक्ति प्रचार करते हैं तो चार अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय हैं ब्रह्मा संप्रदाय जिनका संस्थापक ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा तो इस पृथ्वी पर इस कलयुग में वो ब्रह्मा संप्रदाय मद्वाचार्य के द्वारा आ रहा है मद्वाचार्य संप्रदाय और श्री संप्रदाय है लक्ष्मी जी का संप्रदाय है और इस पृथ्वी पर इस कल युग में रामानुजाचार्य के द्वारा आ रहे हैं और कुमार संप्रदाय छत्रु सनक सनातन सनत और सनंद कुमार ये चार महान ऋषियों के द्वारा संस्थापित हुए ये वैष्णव संप्रदाय इस पृथ्वी पर आज निम्बाक आचार्य के द्वारा आ रहा है और एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय भगवान महादेव के द्वारा आते हैं वैष्णवानंद यथा शंभू शंभू महादेव शंकर शिव भगवान एक महान वैष्णव है और सदैव भगवान शंकाशन जो भगवान कृष्ण का कला रूप है अंश जो श्री कृष्ण के समान है उनके चरणों में ध्यान करते हैं और सदैव राम नाम जप करते हैं भगवान महादेव तो रुद्र संप्रदाय है और वो संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा और धल्वाचार्य के द्वारा आ रहा है तो ये चार मुख्य वैष्णव संप्रदाय हैं ये गौर वैष्णव संप्रदाय जो चैतन्य महापुरुष के द्वारा आते हैं वो मध्वाचार्य संप्रदाय का एक अंश है और चैतन्य महाप्रभु विशेष कर किस प्रकार भक्ति सिखा दिया है सभी वैष्णव संप्रदाय स्थापन करते हैं कि मनुष्य जीवन की कर्तव्य है ये भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति सर्वधमन फरित में शरण रजा जैसे कि गीता में भगवान श्रीकृष्ण करते है सब कुछ चौड़ के केवल नरे चरणों को अपना समर्पण करो मैं तुमको शरण देता हूं तो यही भक्ति है विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार भक्ति सिखाते हैं राधा कृष्ण भक्ति और किस प्रकार खूब हृदय के सब कुछ जैसे जैसे कि उसमें और कोई भावना नहीं रहते है पूर्ण समर्पण जदि गौड़ ना हो तो तभी की होइतो तो केम नहीं धरे थम दे राधा महिमा प्रेम रोश श्रीमत जगत ही जनता के विशेषकर चेतन्य महाप्रभु राधा भाव राधा भक्ति से करते जो इसके पहले कोई इस प्रकार शिक्षा नहीं दिया अनार्पित चिंग क्रूण अवतार, चेतन्य महाप्रभु अनार्पित, जो अनार्पित, जो कोई दूसरा इसके पहले नहीं दिया वो क्या है राधा भाव राधा भक्ति वो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देते है तो वो चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहा है और उस प्रकार भक्ति भक्ति समृद्ध सिंधु में उसका वर्णन है तो रूप चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे और चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार ग्रुप गोस्वामी इस अमूल्य ग्रंथ भक्ति और सिंधु ने किया तो कुछ दिनों में हम भक्ति और सिंधु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और हम चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम कुछ उत्साह मिलेंगे उनकी सेवा करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण कि दिव्य सेवा करने के लिए जैसे कि हमारे मनुष्य जीवन सिद्ध हो जाएगा और हम शुद्ध भक्ति में हो जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे